प्रश्नोत्तर दीपमाला योग एवं ध्यान जिज्ञासा चित्त को वृत्तिहीन करने के अभ्यास के लिए कृपया अपने अनुभव से कुछ उपाय बताएं। समाधान हम लोग आधे अधूरे ज्ञान से विचार करने लगते हैं हमारी स्थिति क्या है और कैसी साधना इस समय हम कर सकते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं एक मन ऐसा होता है जो बरसाती नदी के समान मर्यादाओं को तोड़ता रहता है वह शास्त्र और लोग दोनों की मर्यादाओं को तोड़ता है उस मन में राग द्वेष ईर्ष्या आदि कीचड़ भरा रहता है ऐसे मन से योग की साधना नहीं हो सकती जिस व्यक्ति का मन ऐसा है वह चित्त वृत्ति का निरोध करने की सोचे तो यह कभी संभव नहीं होगा चित्त की क्षिप्त और मूढ़ इन दो अवस्थाओं में योग साधना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में तो चित्त को शुद्ध करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उन्हीं में तत्परता से लगना चाहिए जब चित्त शुद्ध होकर थोड़ा आपके हाथ में आ जाए अर्थात लक्ष्य में लगाने पर कुछ देर ठहरे और कुछ देर बाहर जाए तब आप चित्त वृत्ति निरोध के लिए प्रयास आरंभ कर सकते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे चित्त को आप अपने हाथ में ले सकते हैं इसके बाद चित्त को रोकने की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ हैं उनका ज्ञान रखना पड़ता है तो उसमें कुछ प्राणायाम कुछ नियम और कुछ उपेक्षा का योग है कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बिना उपेक्षा के नहीं छोड़ सकते कोई कोई आदत जल्दी नहीं छूटती है तो उसके लिए उपेक्षा ही अस्त्र होता है साथ ही सत्संग और ईश्वर चिंतन को बढ़ाना चाहिए इसके साथ जब विपरीत बातों को आप न सुनेंगे न पढ़ेंगे न कहेंगे तो धीरे धीरे वह आदत छूट जाएगी इस मार्ग में दृढ़ता और धैर्य की बहुत आवश्यकता है यह काम एक दो दिन में होने वाला नहीं है कई जीवन इसमें बीत जाते हैं पूरा जीवन बीत जाने पर यदि परमार्थ मार्ग में एक कदम भी आप आगे बढ़ सकें तो भी समझना कि बड़ी सफलता मिली है अब अगले जन्म में उसके आगे से आप शुरू कर सकते हैं योगाभ्यासी को जीवन में छोटी छोटी बातों पर भी बहुत सावधान रहना चाहिए अपने लक्ष्य के विपरीत न कोई बात सुने न कोई साहित्य पढ़े कहीं भी व्यर्थ समय न कमाए और जीवन में ईश्वर संबंध को सुदृढ़ करता रहे ऐसा करने से चित्त निरोध की ओर वह बढ़ सकता है यही हमारा अनुभव है जिज्ञासा प्राण और अपान पर किस साधना द्वारा विजय पाई जा सकती है समाधान योग शास्त्र में बताए गए चतुर्थ प्राणायाम का अभ्यास करते करते यदि ईश्वर कृपा से सुसुमना नाड़ी का द्वार खुल जाए और प्राण अपान दोनों सम होकर उसमें चलने लगे तो उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है जिज्ञासा गीता के अष्टम अध्याय में योगी के शरीर छोड़ने के विषय में कहा गया है सर्वद्वाराणी संयम्य मनोहृदय निरुद्ध्य मूर्धन्याधायात्मन प्राणम आसिथो योग धारणम ओ मित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन मा यहां शंका यह है कि जब योगी के प्राण मुर्दा में पहुंच गए तो वह ओंकार का स्पष्ट उच्चारण कैसे कर सकता है समाधान यहां दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एक तो यहां पर जिस योगी की चर्चा है वह पहले से ही जानता है कि उसे शरीर कैसे छोड़ना है कोई काम समय आने पर वही कर सकता है जो पहले से निर्धारित करके रखे और साथ ही उसमें वह करने की योग्यता हो यह एक शास्त्रीय विधि है जिसे वह जानता है शरीर छोड़ते समय वह योगी इंद्रियों का संयम करके मन को हृदय में निरुद्ध करता है और सुषुम्ना द्वारा प्राण को मुर्धा में ले जाता है उसे यह ज्ञान है कि मुर्धा में स्थित ब्रह्मरंध्र का भेदन करके हमारा प्राण निकलेगा तो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी क्योंकि मुर्धा में जो सुषुमना नाड़ी है उसका संबंध ब्रह्मलोक से है प्राण के वहाँ स्थित होने पर योगी द्वारा किया गया प्रणव का उच्चारण वैसा ही होता है जैसी स्थिति में उसका मन होता है वहाँ मन का उच्चारण ही वाणी का उच्चारण हो जाता है और वह बहुत स्पष्ट होता है सपने में जो उच्चारण आप करते हैं क्या वह कमजोर होता है सपने में आप झगड़ा भी करते हैं चिल्लाते भी हैं वहाँ का उच्चारण कमजोर तो नहीं होता बहुत स्पष्ट उच्चारण होता है भले ही बाहर का व्यक्ति न सुने पर आपके लिए वह उच्चारण एकदम स्पष्ट होता है इसी प्रकार इस स्थिति में योगी को प्रणव का उच्चारण करता है वह उसके लिए बहुत स्पष्ट होता है उसे बाहर का व्यक्ति सुने या न सुने इससे कोई मतलब नहीं है वह उच्चारण मध्यमा से हो पश्चंती से हो अथवा परा से इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है